ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुण प्राण का उपासना प्रस्तुत है उसमें कुछ गुण बताया वशिष्टत्व प्रतिष्ठा संपद ये आयतन ये सब गुण प्राण का उपासना है और श्रेष्ठत्व गुण भी है श्रेष्ठ किस प्रकार प्राण है इसके स्पष्टीकरण के लिए आख्याय का है, क्या है? सब इंद्रियों बाग आदि इंद्रियों का परस्पर विवाद हुआ मे श्रेष्ठ हूँ मैं इस अभिप्राय से विरुद्ध कथन हुआ प्रजापति के पास जाकर पूछे कौन श्रेष्ठ है तो उन्होंने कहा जिसके उत्क्रमण होने पर शरीर बिल्कुल कुत्सित तो हो जाएगा सब हो जाएगा अपवित्र हो जाएगा वो श्रेष्ठ है इसकी टीका हो गई थी हो गई थी सर्वभंगोपायशेषण श्रेष्ठ तो सागुच्च क्रा सावत्सर प्रश्य पर्यतवाच कथमसकर्ते मज्जीवित यथा कला अवदंत प्राणन प्राणेन पश्यतक्षुषा शुण्वत श्रोत्रेण ध्यान तो मन से प्रवेश जो अपने को कुछ कहती थी उच्चक्रम शरीर निकलकर बाहर चली गई सा संवत्सर परितो वाच एक वर्ष तो भी प्रवास में रह करके फिर वापस आकर देखा ये तो सब जैसे कोई से चल रहे कार्य कर रहे हैं मेरे अभाव से देखकर के कहा कथम असकथ रित्य मज मेरे बिना जीवन जीवित रहना कैसे तुम लोग समर्थ हो गए हो इति उवाचक सब वो बता उत्तर देते हैं यथा कला अवदंत तो, कला है मुँह को नहीं पाते हैं अरे बाकी सब क्रिया करते हैं प्राण न प्राणंत तो, प्राण व्यापार करते चक्षुषा पश्यंत तो, स्रोत्र न सुनवंत तो, मनुष्य अध्यायत तो। सब चक्षु से स्रोत्र से मन से ध्यान करते चक्षु से देखते स्रोत्र से सुनते प्राणों से प्राण व्यापार करते हैं केवल नहीं बोलते मुख रहते इस प्रकार हम रह गए तो बाघ इंद्र को समझ आ गया वो श्रेष्ठा नहीं है उसके बिना भी सब चल रहा है फिर में प्रविष्ट हो गई चक्षुच्च्रां तवत्सर प्रवश्य पर्यतवाच तो कथमसकर्तेम जीवित मीति यथारधा पश्य प्राणन प्राणेन वतन्तवाचा तो शुण्वंत श्रोत्रेण ध्यान तो मन सैम निकले जाने पर निकल गया एक वर्ष पर पुरोष्य प्रवास में रह करके वापस आ कर के कहा कथम असकथ रित्य म जीवित मेरे बिना जीवित रहने कैसे समर्थ हो अब लोग इति अब सब ने उत्तर दिया यथा अंधा अपश्यंत अंधा है। देख नहीं दिखते हैं बाक़ी सब कार्य करते हैं प्राण न प्राणत तो, वाचा बदंत तो, बोलते हुए श्रुत्र से शुनते मन से ध्यान करते करतेमे एवं प्रवेश चक्षुष चक्षुंद्रे प्रवेश होगी श्रोत्र हो, हो चक्राम तत्सत्सर पृश्य पे तो वाच कथम असकतर्तेम जीवित में यहां बधिरा अशृवत प्राणत प्राणेन वदनों वाचा पश्यतुषा ध्यान मनस्यमी प्रवेश श्रुत्रम स्रोत तो भी निकली गया एक वर्ष प्रवास में रह करके वापस आकर पूछा कथम अशोकतः रेत मत जीवितुम मेरे बिना जीवितुम अशोकथम अशोकत कैसे समर्थ हो गए इति उत्तर देते सब यथा बद्धिरा अंत सुनते नहीं नहीं सुनकर के बद्धिरा सब रह जाते बाकी कार्य करते हैं प्राण प्राणंत वाचा बदंत चक्षु से देखते हैं मन से ध्यान करते इस प्रकार ये प्रविवेश समझ लिया उसके बिना कुछ हानि नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं प्रविष्ट हो गया माना हो मन होच्चक्राम तत्सत्स्यपरीवाच कथम असकृतेम यथा मता अमनसह अमन प्राणेन वदनोवाचा पश्यतुषा शुण्त श्रोत्रन मि प्रविवेश मन मन भी निकली गया एक वर्ष प्रवास में रह करके वापस आकर कहा कथम अशकत यूएम कथम अशकत रीते म जीवितम मेरे बिना जीवितम कैसे समर्थ जिसे बाला अमन साल बच्चे मना नहीं करता मन से कुछ चिंता नहीं करते ज़्यादा कुछ चिंता नहीं कर पाते इसमें मन अभाव तो नहीं है किंतु अप्रूढ़ है विवेक इतने नहीं है बाकी सब क्रिया प्राण से प्राणन व्यापार वाणी से बोलते हैं चक्षु से देखते हैं श्रोत से सुनते हैं रह जाते बस एवं यदि प्रविवेश मन बस कहीं उनको पाठ कहीं किसी पुस्तक में मिलेगा हो मिला होगा ऐसे कहीं पाठांतर होगा कहीं पाठांतर से किंतु तो यहाँ रखा गया उठी कला तथोक्त सुपित्रा ऐसा प्रजापति ने जब कहा प्राणीसु सह वाघ उच्चक्रा गई वाघेन्द्रियासु उत्क्रम्य संवत्सरमात्र पुरुष एक वर्ष तक प्रवास में रह करके कतं। कतं। कतं। के व्यापारा निवृत्ता अपने व्यापार से निवृत्त हो गई पुनः वापस आकर को परेशन प्राणन उवाच केन प्रकार अशकत शक्तवत यूएम, तुम लोग कैसे रह गए गये मध्रिते मिना जीवित जीवित का धारय आत्मा अपने सब कैसे रह गए ते होचु यथा कला इत्यादि कला का मूका यथा लोके अवदंत वाचा जीवंती वाणी से नहीं बोलते किंतु जीवित रहते हैं कैसे जीवित रहते हैं प्राणनता प्राणीन पश्य तो चकिता शुन्य तो शत्रु ध्यान तो मनसा एवं सर्वणचेष्टा कुरते सब इंद्रिय की चेष्टा करते हुए रहते केवल बोल नहीं पाते इस प्रकार हम भी रह गए एवं वयम व्यय अजीवीसमीर्थ इस प्रकार हम जीवित रह गे आत्मन श्रेष्ठता प्राणेश बुद्धवा प्रवेशवाक्न सव्यापारे प्रवृत्ता बुब इत वाग सी मे श्रेष्ठ नहीं वेष्ठन प्राणे में श्रेष्ठ नहीं समझ करके प्रविवेश प्रविष्ट होगी अथवा अपने व्यापार अर्थात अपने व्यापार में प्रवृत्त होगी सामनम अनत टीका में अतः विशेषम चक्षुरी बाकी सब सामने चक्षुर हो चक्रम श्रोत्र हो चक्राम मनो हो चक्राम इत्यादि जो सौ के समान एक प्रकार अर्थ है टीका में बालाना बहिरातरइंद्रिवाशेषा कथम इति विशेषण अतः अंत में मन चला जाने पर जब आपके सब लोक यहा बा अमनस अविद्यम मनो ये मन रही ये अमनस तो उनके तो मन सब बाह्य इंद्रिय सब हे बाशे उनसे मन नहीं चक्षुन से त नहीं अमनसे विशेषण दिया इसलिए उसका अर्थ करते हैं यथा बाला अमनसो अप्रूढ़ मनसे इतर्थ अपढ़ा मनांस मनां ये अपूढ़ मनस मन प्ररू नहीं है मनन शक्ति युक्त नहीं है तो भी बाक़ी सब व्यापार करके रहते हैं एवं परीक्षितेश बाघादी स्वतान ह मुख्य प्राण बाघादी में परीक्षित तो होगी टीका मैं परिचितु श्रेष्ठता रहीसुप्य निश्चितुत परिचित हो गया श्रेष्ठता नहीं है निरूपण कर निश्चित सब हो गे तब तो प्राण अतः प्राण उच्च क्रमीष्य पडुषशन संकदे दबरान प्राणन समक समुर्भगवेधि तम श्रेष्ठी मोत्क्रमीर अतः प्राण उचि उत्क्रमितम इच्छन उत्क्रमण करना चाहता वह के यहाँ सुहय पडुषकुन संिदेत शुभनय अश्व पादमे बंधन संकु पाद में कील है चारे पाद में चार पास चार कील डाल करके मजबूत करके रस्सी बांध कर रखते हैं परीक्षा करने के लिए चाबूक से जब दिखाते हैं तो चारों कील को उखाड़ करके चलता है पड्डू से संकुल संघ खे समय खेदे तो उगाड़ देता है इसी प्रकार एवं इतरान प्राणायन समकेदत खेदत इसी प्रकार जो प्राण निकलने लगा सब इंद्रियों को अपने स्थान से खींच करके उठा लगा तम हमि समय त्योचह सब मिलकर के प्राण को कहने लगे भगवान आप रहिए भव अष धातु से आप रहिए तो हम न श्रेष्ठ हो सी आप ही हमें हमें श्रेष्ठ हो माँ उत्क्रम आप उत्क्रमण नहीं कीजिए अर्थात आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं अथ अनंतरम उसके पश्चात स मुख्यप्राण उच्च उत्क्रमितम इच्छन उत्क्रमण करना चाहता हुआ उत्क्रमण हुआ नहीं तब तो क्या क्या किमको इतुच्य कहते हैं योकेश हय शोभन हय शोहय कुति सामस शोभन अस्व संकुन पाद पादबंधन किल कीला कीलान पडूसों के पाद बंधन की लक रखा गया परीक्षणाय आरूढ़ न कसया हत उसकी परीक्षा अर्शो की परीक्षा करने के लिए उसके ऊपर बैठ करके कसया कसा चाव कहे उसे एक प्रहार लगाया तो हत संकलित चारों कील को उकाड़ करके चल जाता है समुत्खनित सम्यक उत्खनित उत्पाटित उकाड़ देता है इसी प्रकार एवं इतरान इतरादीन प्राणन समकी सामिल उखाड़ी प्राण उत्क्रमण करने की ही सब को खाने ते प्राणा ठीक सौक उखाने उधतवाटीका पादा ते साम सहति पडवी पडवी पदानाम सहति पडवी पदनशील चलने के लिए पाद तेषा संहति में सब हुए पडवी तस्या ईसा उसका नियामक शंक वे पाद को नियमन करने वाले शंख को किला डाल करके रस्सी बांध कर रखे हैं जा नहीं सकता है तो प, प, प पाद की संहति होने पर पदवी होकर पदवी सा होना चाहिए पडवी सा ड कहाँ से आया वर्ण विकार छंदस हो छांद से प्रयोग दान पर ड हो गया पर डिवी सान यथा यानशो युगपाटित यथा ऐसे शंकु को कील को जैसे घोड़ा एक साथ चारों को काट देता है इति दृष्टान्त मुक्त ये दृष्टान्त देकर के दाष्टान्ति को कहते हैं दाष्टान्ति का माह एवं इतरान भागा दिन प्राणान्न समी दत्त उड़ लिया ते प्राणा संचालिता संत अभी मुख्य प्राण निकला नहीं निकलने की इच्छा करते ही सब अपने प्राण अपने स्थान से हिलने लगे सम्यक चालिता संत स्वस्थान स्था तुम अनुसहाना समर्थ नहीं हो पाया अपने स्थान में रहने के लिए अभी समय त मुख्यम प्राणम तम ऊँचू सब मिलकर के मुख्य प्राण घुखाने लगे भगवान हे धी उजल धी होता है औसद धातु का ये धी भव घोषाव ए लोपस् हो गया भव न स्वामी आप हमारे स्वामी यस्मा न अस्माकम् अस्माक्रेष्ठोसी क्योंकि आप हमारे में श्रेष्ठ है माँ चष्मा देहात उत्क्रमी इसी देह उत्क्रमण नहीं कीजिए मई श्रेष्ठत्वीष्माकमस्ती कथम ज्ञात शक्यम ये आशंका है तो मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा तुम का निश्चय हो गया तुम्हारे मन में इस बुद्धि में निश्चय कैसे हम जान सकते हैं ऐसा शिक्थ हैनम वागु उवाच यदम वसीष्ठोस्मी त वशिष्ठोसिथ हैनम चक्षुवाच यदम प्रतिष्ठास्मे तत्व तत् प्रतिष्ठासीग ने कहा जब जो मे वसी त वसिष्ठ अभी वसीष आप यदम वसीठोस् वशिष्ठ अस् वो हाँ वसिष्ठ जो वशिष्ठ में ऊत तो तुम निम्ते तुम यु वचिट होथ एनम चक्षुर्क यद प्रतिष्ठा अस्ंदास् तो प्रतिष्ठा दु अथन श्रोत्रुवाच यदम संपदस्मी तापदसिती तो इनमन अन... उवाच यदम आयतनमस्म तादातनमसीति तो का मे जो संपद हो संपद तो हो मे नई पर मन कहने यद हम आयतन मैं में जो आयतन हो वो तो तुम्हारे निमित्त इसलिए तुम ही वो वही आयतन हो मैं नहीं हूँ भाष्य में अतः है नागादे ना प्राण से श्रेष्ठत्म कार्येन आपादयन तो आहू बाघादे सब अपने प्राण में श्रेष्ठता है कार्यन आपादन करते सब सबको कहने लगे बलमेव बलिमेव हरंत राज्ञ भी जैसे राजा को बली भेंट चढ़ाते हैं वैसे लोगों इस प्रकार सब उनकी पूजा प्रशंसा करने लगे भेंट चढ़ाने लगे कथम तो किस प्रकार वाग तावतुवाच पहले बाघ ने कहा यद हम वशिष्ठोस्मी यद है क्रिया विशेषणम यदि थी क्रिया विशेषणम यद वशिष्ठत्व तो गुण स्मृति अर्थव वशिष्ठत्व तो गुणों वो तो तोमी एस गुणबालाम हो वचन प्रश्नपूर्वक प्रकटय कथम केश क्रिया विशेषण विसदयती यदि वशिष्ठगुणबाला हूँ तुम ताद वशिष्ठ ओ वसी अ तेनावन वशिष्ठगुणन ऐसे वशिष्ठ से आप ही तुम ठ तद हो तद्गुण गुणबालावी हो वशिष्ठ गुणन अहम गुणवान अस्मी यमेट तमेंव वशिष्ठु से मे गुणवानेश जुथा तत् तत्व तत्व उत अभी वशिष्ठ गुण वाक्य गुणवाला अनतरवाक्यमाद व्या तद उसे उसी वशिष्ठु युक्त हो तद्विष्ठसी तद्वसी समस्तपद ये गृही व्याख्याय पक्षातरम आह तद्विष्ठ तद्विष्ट तो गुणबाला हा एक पदलेखरीके व्याख्यान की या गया अथवा कहकर के अन्न प्रकार कहते तब्दी क्रियाणमेव यठस्मी ठ तविष्ठ में तत्पद क्रिया विशेषण तत्विष्ट तो गुणबाला य शब्दवत् यद जैसे क्रिया विशेषण होगा तब्दे क्रिया विशेषण होगा तब्दीप क्रिया विशेषण है टीका में अहम वशिष्ठस्मी यमेंवशिषुणस कथम इधान उच्य ये वशिष्ठगुण अस्त पहले कहा कहामे वसिष्ठगुणस्म कैसे कहते हो अतता पूर्वम अभिदानम अभिधान तब आसी पहले तो अपने को वसीषाकर कहते थे ये आशंक्यत असो अज्ञानात् गुण ते मम अभिमत ये तो आपके ही आपके कारण वसीषुण अज्ञानी के कारण मेरा ही ऐसा मेरा अभीता ठीका मैं वाचि दर्शित न्याय दर्शिता न्याय चक्षुरादावती दिशती में जैसे बताया इसे चक्षुराद इंद्र सब अपने में जो गुण था सब ने कहा ये गुण तो आप का है आप ये वाला है हमारा मिथ्या मिथ्याभिमान तथोत्तरषु यक्षुशत्र मनसु चक्षुशत्र मन में इसे समझना सब अपने अपने गुण तुम्हारा है तुम्हारे कारण है हमारा मिथ्याभिमानता ऐसे सब कह करके प्राण को श्रेष्ठ प्राण में श्रेष्ठत्व तो का स्वीकार सबने कर लिया वागादि वाघादिवचनादुत्था प्राणाधीनता वागादे श्रुतिरव कथयती उत्तर से नवेवाच इत्यादि तात्पर्यमाह आगे जो मंत्र है ये श्रुति का वाक्य है वागादि के वचन से हट करके प्राणाधीनता वागाधे श्रुतिरव कथी कथयति वागादि प्राण के अधीन है श्रुति कहती उत्तर ग्रंथ का तात्पर्य कहते श्रुतिरिद बचो युक्तम बाघादि भी मुख्य प्राण प्रति अभिहित ये श्रुति का वाक्य आगे मंत्र जो वागादियों के द्वारा कहा गया मुख्य प्राण के प्रति कहा गया उ यथार्थ नवे वाचो न चक्षुषि न श्रोत्र न ते सब सब मना अथा अथा मनासी तेनाहते आशिकाणता सर्वाणी नवे वाचो सवलोकसक वाच चक्षुशोत्र मन कमीलाकृे चक्षुंसी अथवा अथवा मनासी मनासी न आशक्षते लोक नहीं कहते शवक मिलाकर के वाच चक्षुंसी स्रोत्रा मनासी ऐसे नहीं कहते किंतु चक्षुशत्र वांग मन प्राण सब शवक मिलाकर के प्राण्त आचक्षते शवक प्राण हते प्राण शब्द से मुख्य प्राण अन्य प्राण प्राण आदि प्राणपाणव्यानादिचुरादिश्रत मन सब का ग्रहण होता है प्राण हीता सर्वाणी होती सब कुछ प्राण ही है यस्मान नवे लोके वाचो न चक्षुंसी न सूत्राणी न मनासी ते वाघादी कर्णनि आचिक्षते लौकिका आगमज्ञा वा लोक अथवागम को जानने वाले सब सबकर्णों को मिला करके न तो वाच हो या चक्षु या सूत्राणी मनांसी ऐसे नहीं कहते हैं तो फिर क्या कहते कितरी क्या कहते प्राणा इतवा चिक्षते प्राणा ऐसे कहते आशिक्षति का कथयं क्योंकि अस्मा प्राण ही सर्वाणी बागादीन करता जितने वागाकर वर्गसौ साण हे सब प्राण ही है। अतो मुख्य प्राण के प्रति सब ने जो कहा इंद्रजुक बागा प्रकर उपस प्रकरणाथक करना चाहती श्रुति जो कहका में तदे च सोपस्कार व्याको उपस्कार के साथ अद्याय के साथ युक्तम बागादि इदादिभिम मुख्य प्राणम प्रति मुख्य मुख्यप्राण के प्रति जो कह यहाँ तो यदि सर्वाण्य करना वाक तंत्राणी सुस्त तरी वाच इत वा ब्रुयु सव में वाघ यदि श्रेष्ठ होती सब इंद्रिय वाग के अधीन होते तो सौ के वाच इतेुयु सुव के व्यक्ति कण वाच बहुवचन ऐसे कहते यदि चक्षुतंत्राणी सुस्त तथा सर्वाणी एवं चक्षुंशी बदेु जब सब इंद्रियकरण ये चक्षु के अधीन होते तो सब इंद्रकण को चक्षुंशी चक्षुषुषि चक्षुंशी बहुवचन से कहते न चंवती ऐसा नहीं कहते सविंद्रको कि चक्षुकी वाइसा वाच ऐसा नहीं कहते प्राण ये तो तथय सबको प्राण ये कहते ही तस्मातंत्र कम सिद्धमणिधीन है कर्ण करणपारतंत्र्यम प्राणिधीन सौ करणे प्राण मुख्य है बागादि तम तद वसी इत्यादि प्राणस यथो तो गुणवत्त ध्येय प्रकरणात ये जो बाघादे ने कहा तुम वसीठ हो तुम प्रतिष्ठा हो तुम संपद हो तुम आयतन हो ये जो कहा गया बागादींद्र के द्वारा प्राण से यथो तो गुणवत्त ध्येय प्राण ऐसे ध्येय उपास्ुणबला ज्येष्ठ तय तो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुणवाला प्राण उसके साथ वशिष्ठ प्रतिष्ठा संपत, आयतन ये सब गुण वाला प्राण ही ध्येय ये प्रकरण का तात्पर्य है यहाँ भाष्य में कहा गया बात युक्तम इति प्रकरणार्थम उपसिहिर्षति प्रकरण के अर्थ को उपसहार करना चाहती है श्रुति उपसंजिह सति जे सं उपसंहतम इच्छति उपसंहार करना चाहती है क्यों कहा साक्षात साक्षात्पसंहार दर्शनाद सति सतिम साक्षात उपसंहार नहीं किया गया तो उपसंहार करना चाहती है इसे भगवान वाषिका ने व्याख्या की इसमें प्राण ध्येय हुआ मुख्य प्राण उपास्य है वही वशिष्ठ है तो पहले ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है वशिष्ठ है प्रतिष्ठा है संपत्त है आयतन है ऐसे गुण वाले प्राण ध्यान करना है अभी अहंग उपासना करे तो वो भी हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त करेगा फल ईच्छा रहित तो ग्रह को उपासना करे तो ज्ञान का साधन हो जाएगा अभी जो आख्यायिका में आया आय सौ संवाद सब इंद्रियों में परस्पर विवाद मैं बड़ा कथन करना शब्द प्रयोग करना फिर सर को छोड़ के एक बार सब प्रवास में रहना ये सब कैसे संभव है सब इंद्र तो जड़ है आख्यायिकाए आख्यायिका या यथाश्रुतम अर्थम आक्षिपति जिस अर्थ कहा गया इसका आक्षेप करते हैं ननु ननु कथमिद युक्त चेतनावंत पुरुषा अहम श्रेष्ठताए विवदंत तो अन्योन्धेरनीति ये कैसे हो सकता है चेतना अंत जे जैसे चेतन जैसे अहम श्रेष्ठता है विवाद परस्पर विवाद करते श्रेष्ठता के लिए अन्योन्य स्पर्धेर फिर कैसे करेंगे परस्पर ठीक है में यथा पुरुषा चेतनावंत विवधमा स्पर्धनते चेतन वाले पुरुष है विवाद करते स्पर्धा करते हैं तथा बाघाद अचेतना स्वकश्रेष्ठत्सिद्ध्यर्थ विप्रतिपन्ना मितस्पर्धे रनिधि नैवयुक्त अचेतन सुस्पर्धा देर्शनादि त्यर्थ वाघ आदिशु तो अचेतन जड़े और अपने में श्रेष्ठत्व सिद्धि के लिए विप्रतिपन्ना परस्पर विवाद करते हुए मितस्पर्धे रनिति परस्पर स्पर्धा करेंगे इतने नैवयुक्तम ये तो ठीक नहीं है अचेतन सुस्पर्धा देरदर्शनाथ अचेतन्य विना स्पर्धा नाम में श्रेष्ठ शब्द प्रयोग करना है ये तो ही नहीं किंच व्यतीता नाम अन्योन वचन में वा अनुचित वाह को छोड़कर अन्य जो है उनका परस्पर शब्द प्रयोग करना कैसे होगा चक्षु कहेगी मन कहेगा ये कैसे बनेगा चक्षु इंदिर आकर कहती कथम अशक्त मर् मधक्त रीत्य मैं जीवित ये तो कथन करना है वचन से व्यापारत्व शब्दवाघेन्द्र उच्चारण कर्स अने के उच्चारण करती है इतना नी भाष्य में नी चक्षुरादीना वाच प्रत्याख्या वदन संभवति वाणी को छोड़कर के चक्षादी में प्रत्येक वन शब्द प्रयोग संभव नहीं है ठीक है टीकामे किंच वागादीना देहादर्पणुत अचेतनवादीत अरे बाघा दिशा छोड़कर चले के एक बार के बाद आए ये देह से निकल जाना ये भी ठीक है नहीं जो तो जड़ा है तथा अपगम देहात पुनः प्रवेश ब्रह्मगमन प्राण स्तुतिर ये सब संभव है पहले अपगम निकल जाना अपगम देहात देह से निकल जाना पुनः प्रवेश कितने दिन के बाद फिर प्रवेश और ब्रह्म गमन ब्रह्मा के पास जाना कब गए ब्रह्मा के पास कोई गया था विवाद करते समय नहीं गए प्रजापति के पास विवाद करके सब गए थे ब्रह्मा के पास प्राण स्तुति और सब प्राणन जो निकलने लगा सब लोग मिलकर प्राण की स्तुति करने लगे ये भी कैसे बनेगा न उप पद्धति थे नहीकर्षणारोद्या है सौ के साथ न ही जोड़ना प्रवेश ब्रह्मगवन प्राणस्तुतिर्वा नये पपद्यते ये नहीं हो सकता है ये संभव नहीं है ये कैसे कहा गया अग्नियादेश ठीकाने अग्नियादयचेतना देवतास्तारधिष्ठित्वात्दात्म्यभिप्रायण बाघादीना चेतनावत्संभवात् वदनाद व्यापार संभवती अग्निर्वाह भूत मुखम प्रावशतुतिश्रुत्योत्तरमा अग्नसचेतनावत्य अग्निया चेतना वाली देवता है ताभिधिष्ठित इंद्रिय देवताओं से अधिष्ठित इंद्रियों का अनुग्रही का देवता है प्रत्येक इंद्रिय में देवता है अनुग्रह करने के लिए तो अनुग्रह का देवता और अनुग्रह इंद्रिय ये दोनों में तादात्माभिप्राय है ना दोनों एक रूपता करके बाघ आदि नाम चेतनावत् तो संभव अतः में चेतनावत् तो संभव जैसे मनुष्य है चेतना तो उसमें है देह तो चेतना नहीं है तो दोनों के मिला करके चेतना कहा जाते हैं इन देवताओं के शरीर अलग है तभी तो वि इंद्रिया में स्थित होने से इंद्र के साथ देवताओं को एक करके चेतनावत तो संभव है तो बदनादि व्यवहार संभव होती बदन अपगम स्पर्धा फिर प्रवेश ये सब संभव है ये अग, अग्नि और इंद्रिय में देवता है अधिष्ठाता रूप से अनुग्राहक हो करके इसमें प्रमाण देते हैं अग्निर्वाग भूत मुखें प्राविशत बाघ होकर के मुख में प्रविष्ट हो गई अग्नि देवता तो अग्नि अग्निवाघ हो गई तो एक रूपे देवताइंद्रिय इत्यादिश्रुतिमृत श्रृति के अनुसार श्रुति के अनुसार ही उत्तर महा उत्तर दियते त्रग्न चेतनावेता दिष्ठवाद बाघादीना चेतना सिद्धमागमता वाघादि में चेतनावत्व तो आगमन से सिद्ध है अग्नियादि चेतनावत् देवता अधिष्ठितवात्थ वाघादि तो सब अपीकृत भूत इंद्र के कार्य है इंद्रिय वो चेतन्य कैसे होंगे तो देवता अधिष्ठितत्वात्थ तो देवता से अधिष्ठित होने से देवता है चेतनावत् अग्नियादि जो देवता है चेतना वाल देवता है वो, वो अधिष्ठित है उनमें आश्रित इंद्रिय इंद्रिय में उस्थित है अनुग्राह करके तो बाघादी चेतनावत्त पहले आगम प्रमाण से सिद्ध है ठीक है मे एक देह अनेक चेतनावता प्रसय विरुद्ध अनेक अभिप्रन विधायन देह से उन्मथन प्रसंगा अक्रिय प्रसंगा वनेकचेतनाधी तो तत्व एक देश संभवती शकते एक देह में सब इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय में एक एक देवता एक जीवत है चेतन उससे अतिरिक्त ईश्वर भी प्रत्येक इंद्र में एक एक देवता है तो अनेक चेतन बताम प्रसह्य विरुद्ध अनेक अभिप्राय अनुविदायित्व न परस्पर विरुद्ध अनेक प्रिया जबरदस्ती बलात् बलात ये अपनी क्रिया करेगी ये अपनी क्रिया करेगी सब अपने चेतन अपने अपनी क्रिया करेंगी विरुद्ध का अभिप्रायन भी दायित्व है ना अनेक अभिप्राय के अनुसार कार्य करेंगे विरुद्ध है कोई इधर चलना चाहेगा कोई इधर चलना चाहेगा कोई नीलकंठ हो कोई हरिद्वार हो कोई पंजाब हो कोई गुजरात हो छोटी मेले भागो तो कोई इधर, इधर तो इधर होंगे तो फिर एक में सब रहेंगे तो एक एक अलग अद चल जाएंगे एक सारे में रहेगा तो कहा जाएगा इधर खींचा इधर खींचा तो विरुद्ध होने का अभिप्राण विधायित्व ना देह से उनमथन प्रसंग आता देह दे फट जाएगा एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर चार पांच टुकड़ा हो जाएगा उनमथन सब खींचेंगे इधर उधर देह का उन्मथन प्रसंग आता अक्रिया तो प्रसंग आता, नहीं तो कोई खींचेंगे तो कोई कहाँ नहीं जा सकते हैं एकता रहेगा क्रिया ही नहीं होगी क्रिया होने पर इधर उधर सब करेंगे खींचेंगे कभी इधर कई उधर टुकड़ा नहीं होता तो इधर उधर खींचा जाएगा नहीं तो कहीं भी खींच नहीं सती चुप रहेगा और न अनेक चेतनाधी सीता तो कुछ नहीं कर सकता कहा भी नहीं सोता है बाघ खाने के लिए हाथ में जाएगा तो दूसरे कहेगा नहीं हम सोएंगे <laughs> क्या करेंगे <laughs> तो खाने के खेच जाएगा घंटी <laughs> लगानी पड़ेगी सब इंद्र सुनेगा बही अभी थोड़ा निद्र निद्रा चाहिए फिर सर्रे उठेगा नहीं पा देख हम थके हुए भागिंद्री हाथ कहेंगे हमसे खाने खाएंगे पैर सर कहेंगे हम तक भी सोएंगे तो खा भी नहीं सकता है कुछ नहीं कर सकता है देह से अनेक चेतनाधी से तत्व एक से देह से न संभवती शंका करते भाषा में तार्किक समय विरोध होती चेत तार्किक समय का सिद्धांत न्याय वैशेषिक तार्किक अन्य संख्या आदि भी तार्क में आ जाएंगे जो आगमन को मुख्य नहीं मान कुछ तर्क करते हैं उनके सिद्धांत तो विरोध होगा चेत देहे एक अनेक चेतना एक ही शरीर में अनेकचेेतनांगे तो विरुद्ध होगा सिद्धांतिगीका किम एक अनेकचेतना चेत न भवति तेर कितृत्रिष्ठित विकल्पे आदि दर्शय एक अनेक चेतन युक्त आश्रित नहीं होगा ये ये कहना चाहते हैं अथा ते निर्णित कर्तभुक्तृ अधिष्ठितम उनके द्वारा निर्णित कर्ता भोक्ता है चेतन अनेक कर्ता भुक्ता से अधिष्ठित नहीं होगा ये कहते तो हो अनेक कर्ता भोक्ता युक्त नहीं होगा ये कहना चाहते हो अथवा अनेक चेतन अधिष्ठित नहीं होगा दो विकल्प करके यदि कहेंगे अनेक चेतन अधिष्ठित नहीं हो ठीक नहीं ना क्योंकि वो भी मानते है आने अनेक चेतनाधिष्ठित हे ईश्वर से निमित्तकार तो जितने क्रियाशरी में कुछ हो ईश्वर कारण निमित्तकारण के शरीर में सर्व जो तार्किक सर्वूता हुते हैं ईश्वर सर्व्यापक के शरीर सर्व सर्व में अस्थि परम शरीर से जीवाधिष्ठित तथा चकशम अनेकचेतनाषिम नवतीवादीना संके अस्ति ही परमते परम न्यायताकि में जीवाधिष्ठितस्य जीवाधिष्ठित जीव जिसमें स्थित शरीर में ईश्वराधिष्ठित ईश्वरी तथा एक अनेक अनेकचेतनाधिष्ठिम नवती एक अनेकचेत नहीं होगा ये शंका तो शेष्वरवादी नहीं कर सकते हैं नास्ती शेष्वरवादी नाम शंका ईश्वर विशिष्ट जीव है ईश्वर भी जीव है ऐसे कहने वाले की शंका नहीं होगी संग्रह वाक्य में विवृण थी ये संक्षेप से कहा गया था ईश्वर से निमित्त कारण तव्य तो कमात् संग्रह वाक्य संक्षेप से कहा गया भाष्य में भाष्य पदा निच स्वपानी आख्य स्वभाष्य भाष्य विद विद सूत्रा वर्ण्यक्य सूत्रनुसारी सपा च वर्णंते अपने पद अपने वाक्य की भी व्याख्या नहीं ये संग्रह वाक्य हो गया उसकी व्याख्या ये तावत ईश्वर अभ्युपगछति तारकिका ते मन आदि कार्य करना नाम मना नाम आध्यात्मिकना नाम च पृथ्वी आदिना ईश्वराधिष्ठितायमेन प्रवृतिम्छति रहादिवत ये अभ्युपगछति ईश्वर को जो मानते कुछ लोक ईश्वर नहीं मानते पूर्वमीमांसा ईश्वर नहीं मानते और सांख्य में ईश्वर नहीं मानते ईश्वर मे परोगमते कुछ लोग मानते भी हैं और नास्तिक बहुत तो ईश्वर नहीं मानते हैं तार्कि का मनादि कार्य करना नाम। आध्यात्मिका बाह्या जो ईश्वर मानते हैं ईश्वर सब का प्रवर्तक है ये शरीर के अंदर है कार्यकरण शरीर इंद्रियादि है आध्यात्मिक बाहर जो पृथ्वी आदि भूत है सब ईश्वराधिषिता सर्वत ईश्वर है ईश्वर सर्वत्र रह करके ईश्वर के नियम प्रवृत्ति में इच्छाती इंद्रियों की पृथ्वी आदि भूतों की जो प्रवृत्ति होती है ईश्वर निमित्त का प्रवृति होती ईश्वर सर्वत्र रह करके नियामक है ये प्रवृत्ति मानते रथाधिपत रथ में जैसी प्रवृत्ति होती है इसी प्रकार रथ में प्रवृति होती अश्व आदि के द्वारा अशु को चलाने वाले कोई सारथी हो इसी प्रकार सर्वत प्रवृत्ति होती ईश्वर सबका निमित्त कारण टीका अचेतना चेतनाधिष्ठिता प्रवृत्ति दृष्टान अचेतन होने पर भी चेतनाधिष्ठित होकर के प्रवृत्ति होती है जैसे रथादी द्वितीय दि। प्रत्याह द्वितीय कर्ता भक्ता अनेक नहीं होंगे नच चेतनावत्योपि देवता चम्माचेतना देताध्यात्म कर्तभोक्तृभ्युपगम्य हम भी नहीं मानते अग्नि आदि देवता तो है देह में इंद्र के अनुग्रह के रूप से किंतु वो देवता शरीर में कर्ता भुगता होकर के नहीं है इस देह में जो कर्म होता है कर्म के कर कर्ता इंद्र होंगे अथवा देह में जो कर्म फल भोग होता है उसका भुगता होंगे ऐसा नहीं मानते चेतना बत्यो भी चेतना वाला होने पर भी देवता अध्यात्म शरीर के अंदर कर्त हो कर्तृ का भोजन कर्त्य हो भौक्त नभ्युपगम्यनते हैं ये कर्ता होता नहीं मानते हैं उनका जो देह है कार्यकर्ण संघा तो उसमें कर्तृत्वभूतृत्व ते देवता यहाँ जो इंद्रिय में है यहाँ वो करता होता नहीं है केवल अनुग्रह के रूप से है कार्यकरणा नाम अधिष्ठात्री देवता नाम तरी कार्यकरणा नाम किम अधिष्ठात्री देवता अंतरम कार्यकरण में जो अधिष्ठात्री देवता है शरीर में उनके तरी कार्य करना नाम किम अधिष्ठात्री देवता उनके शरीर इंद्रिय में फिर अधिष्ठात्री देवता और कौन है हमारे शरीर इंद्र में अधिष्ठात्री देवता अग्नि है अग्नि देवता के शरीर में जो अधिष्ठात्री देवता और कौन देवता रहेंगे पूछते किन तरी कार्यकर्णवती नाम हीतासाम प्राणी के देवता भेदाण अध्यात्मधिभूताधिदेव भेद कोटिविकल्पा विकल्प नाम अध्यक्षता मत्रेन नियंता ईश्वर अभ्युपगम्यते कार्यकर्णवती कार्य सर्व शर्यकर्ण इंद्रिय जितने देवता सबका इंद्रिय है प्राणिक देवता भेदा एक समि प्राण देवता है उसका ही भेद है सब करके के देवता प्राण है उनके भेद अलग अलग है अध्यात्म अधिभूत अधिदेव कोटि एक ही देव भेदकोटिविकध्यात्म देह केन्दर्भ में भूतमेहे और देव हि समित देवता विभेद भूतमय अलग अलग हि देह के अंदर ही ये सब अलग भेद से भेदकोटिविकल्पा ये सब भेद से कॉटि को, कोटि तेतीस कोटिदेवता अनेक भेद विकल्प से अध्यक्षता मात्र नियंता और सब जीवों का ईश्वर नियम के अध्यक्षता मात्र न अध्यक्ष प्रत्यक्ष सब का ज्ञाता सर्वज्ञ सर्वश्यमान सबको देखते हैं ये नियंत्रता कहा गया ईश्वर मानते हैं ठीक है मैं देवता कार्य करना नाम अधिष्ठात्री देवतांतरम इष्टम चेत अनुवस्था देवताओं के स्वर इंद्र में और उनके देवता मानेंगी उनके देवता की स्वर्य में और देवता मानेंगे इससे तो है इसीम तुम कहते सब वाले किंतु कार्यकण्ती नमस्वणब्ल कि अक्षर है साकल्यब्राह्मणमनसुत यजुर्वेद में बृहदारण्य के मै साकल्यब्राह्मणी कथम एकक प्राणी उवाच एक देवताओं को अंत में एक ही देव है प्राण नूयसो दासा प्राण लक्षण एक देवता पर भी दत्व अतः भूयस्य बहुत देवता है सब में एक ही देवता कैसे हो जाएंगे प्राणलक्षण एक देवता का विशेष भेद सब कैसे होंगे इसलिए कहा अध्यात्म अधिभूत अधिदेव होकर के यानी कि सब विभाग है अध्यात्म अधिभूत अधिदेवान भेदकोटि भी विकल्प यासाम भेदकोटि विकल्प होता है अनेक प्रकार नियंत्रित तो प्रयुक्त व्यापार तो व तुम तो बारह ही तो तुम विश्वष्टि ईश्वर यदि नियामक होगा तो फिर उसे व्यापार मानना पड़ेगा ईश्वर तो व्यापक है व्यापार मानना पड़ेगा ये वारण करने के लिए कहते कुछ नहीं करेगी अध्यक्षता मात्र ना जिसे राजा आदि केवल देखते ही सब प्रवृत्त तो होते हैं राजा भोजन करते जो पक्षी रखते हैं तो सामने रह देखते भोजन को तो राजा खाते हैं यदि विषमश्रित तो होगा तो उनका चक्षू लाल हो जाएगा तब तो खाएंगे नहीं और ये लाल नहीं खाली देखता है ये खाते हैं कुछ करता नहीं पास में रखते हैं तो सामन रह कर कुछ नहीं करके भी प्रवर्तक होते हैं जिस प्रकार ये पक्षी है पास तो में रहने मात्र से भोजन में प्रवृत्ति राजा की हो जाती जैसे राजा खाली पास में बैठ कर देखते हैं तो वृत्तियों की प्रवृत्ति हो जाती है ठीक इसी प्रकार ईश्वर अध्यक्षता मात्रे नव का प्रवर्तक है नियामक है न कि कोई व्यापार करते हैं अथ ईश्वर से नियंत्रित कार्यकर्णवत्व देवता नव सैद्ध चेन्दिहा ईश्वर यदि नियामक है तो उसका भी शरीरइंद्रिय होना चाहिए जैसे देवताओं का ये चेत न इतिहास सही अकर्ण सही सर अकर्ण अविद्यमानी करना नी, ये अक है अकर्ण अकार्य अकरण अकर्ण नहीं मतलब शरीर है क्या इसलिए अकरणत्वम अकरण अकार्य उपलक्षण सही अकरण जो कहा अकर्ण अकार्य शरीर भी नहीं इंद्रिय भी नहीं इसमें प्रमाण देते हैं तत्ति प्रमाण्ति श्रुति प्रमाण देते हैं अपनी पादो जबनो ग्रहिता पश्यचुष श्रृणोत्यकर् न इत्यादम आ पाणीपाद पाणीज पाद च पाणीपादा पाणीपाद विद्यम ये हाथ नहीं पाद नहीं किंतु जबन शीघ्र जाने वाला पाद हो नहीं होने पर भी जब न पाणीसन ग्रहण करने वाली और चक्षुषण पश्यति अकर्ण शुणोती चक्षुरहित होकर के देखते हैं करना रहित तो होकर के सुनते ऐसा कहा गया आदिपद न तत् कार्य कर्ण ज विद्यत इत्यादि मंत्र पर नृहत उसके कार्य शरीर इंद्र है ही नहीं ईश्वर का ऐसे प्रमाण है ईश्वर सब का नियामक है तो एक शरीर में अनेक चेतना रहने पर भी कर्ता होता एक है जीव बाकी सब जो रहते हैं केवल अनुग्रह का तार्कििक लोग भी ईश्वर मानते हैं तो अनेक देवता अनेक चेतन रहने में कोई आपत्ति नहीं है ओ